महाभारत त्रिनवति तमोध्याय भीमसेन द्वारा 25,000 पैदल सैनिकों का वध अर्जुन द्वारा रथ सेना का विध्वंस कौरव सेना का पलायन और दुर्योधन का उसे रोकने के लिए विफल प्रयास धृतराष्ट्रवाच सुकर्णा तस्मेंजुन दुपया धित्राज ने पूछा संजय कर्ण और अर्जुन के उस संग्राम में जबकि सबके लिए भयानक दिन उपस्थित हुआ था बाणों की आग से दग्ध और उन्मथित होकर भागती हुई कौरव सेना तथा संजय सेना की कैसी अवस्था हुई संजय नवहितो देहा नाम आज गजवाजाम संजय ने कहा राजन उस युद्ध स्थल में मनुष्य के शरीरों हाथियों और घोड़ों का जैसा घोर एवं महान विनाश हुआ वह सब सावधान होकर सुनिए सुनी ये पार्थ सिंह अथा करोत तदा तो सुतान राजन, ना महाराज कर्ण के मारे जाने पर अर्जुन ने महान सिंहनाद किया उस समय आपके पुत्रों के मन में बड़ा भारी भय समा गया न संधा तुम अनेकान चैपराक्रमे आश बुद्धि हते कर्णे तब जब कर्ण का वध हो गया तब आपकी किसी भी योद्धा का मन कदापि जल्दी पराक्रम दिखाने में नहीं लगा और न सेना को संगठित रखने की ओर ही किसी का ध्यान गया वो नगाधे विप्लवे यथाम अपारे पार मि क्षंतो हते द्वीपे किरीटिना अगाध एवं अपार समुद्र में तूफान उठने पर जब जहाज फट जाता है उस समय पार जाने की इच्छा वाले व्यापारियों की जैसी अवस्था होती है वही दशा क्रीडधारी अर्जुन के द्वारा दीप स्वरूप कर्ण के मारे जाने पर कौरवों की हुई सूतपुत्रे सुतपुत्रे हतेराजनता शत्रो तो मृगा सिंहता राजन सोतपुत्र का वध हो जाने पर सिंह से पीड़ित हुए मृगों के समान कौरव सैनिक भयभीत हो उठे वे अस्त्र शस्त्रों से घायल हो गए थे और अनाथ होकर अपने लिए कोई रक्षक चाहते थे भग्न सिंह भग्न दृष्टा प्रत्यपायाम साजिता सभ्य साचिनाम हम सब लोग सायंकाल में सभ्य साक्षी अर्जुन से परास्त होकर शिविर की ओर लौटे थे उस समय हमारी दशा उन बैलों के समान हो रही थी जिनके सिंग तोड़ दिए गए हों हम उन सर्पों के समान हो गए थे जिनके विषैले दांत नष्ट कर दिए गए हों प्रवीरा हतप्रवीरा विध्वस्तान सर ही सुतपुत्रे हते राजन, पुत्रासे राजन, सूत पुत्र के मारे जाने पर पेने बाण से छत एवं पराजित हुए आपके पुत्र के मारे भागने लगे उनके प्रमुख वीर में मारे जा चुके थे कवचाह विसृष्ट कवचा कांचोन्यम अवृद् उनके यंत्र और कवच गिर गए थे वे अचेत होकर यह भी नहीं सोच पाते थे कि हम भागकर किस दिशा में जाएं। एक दूसरे को कुचलते और चारों ओर देखते हुए भय से पीड़ित हो गए थे मामे वन विभस् मामे वृकोदर अभियाती मनवाना निश्चय अर्जुन मेरा ही पीछा कर रहे हैं भीमसेन मेरे ही ओर बढ़े चले आ रहे हैं ऐसा मानते हुए कौरव सैनिक घबराहट में पड़कर गिर जाते थे वे सबके सब उदास हो गए थे हयानन्य गजान्य रथानन्य महारथा आरोह्य जब सम्पन्ना कुछ लोग घोड़ों पर कुछ हाथियों पर और कुछ दूसरे महारथी रथों पर आरूढ़ लगे उन्होंने पैदल सैनिकों को वहीं छोड़ दिया कुंजरे छुन्ना सा महारथे पदाति संघाच होकर भागते हुए हाथियों ने रथों को चकनाचूर कर दिया विशाल रथ पर बैठे हुए महारथियों ने घुड़सवारों को कुचल दिया और अश्वसमुदायों ने पैदल समूहों के खजूर निकाल दिए ब्याल तस्कर संकीर्ण सार्थही न तथा भवन राजन जैसे सर्पों और चोरों, बटमारों से भरे हुए वन में अपने दल से बिछड़े हुए लोग अनाथ हो भारी विपत्ति में पड़ जाते हैं सूतपुत्र कर्ण के मारे जाने पर आपके योद्धाओं की भी वैसी ही दशा हो गयी हतारोहा यथा नागा हस्ता यथा न सर्वे पार्थमय लोकम संपश्यंतो भयाजिता जिनके सवार मारे गए हों वे हाथी और जिनके हाथ काट लिए गए हों वे मनुष्य जैसी दुर्वस्था में पड़ जाते हैं वैसी ही दशा में पढ़कर समस्त कौरव भय से पीड़ित हो सारे जगत को अर्जुन में देखने लगे सम्रेक्ष द्रवत सर्वान भीमसेन भयार्जितान दुर्योधनो धत्व सूतम आह प्रेदम अब्रवीन महाराज उस समय तो अपने समस्त योद्धाओं को भीमसेन के भय से व्याकुल हो भागते देख दुर्योधन ने हाहाकार करके अपने सारथी से कहा नाति क्रमें चम पार्थो धनुष्पाणी अवस्थित जगने सर्वैन शनैर स्वान्न सो तुम धीरे धीरे रथ आगे बढ़ाओ मैं संपूर्ण सेनाओं के पीछे जब हाथ में धनुष लेकर खड़ा होऊंगा उस समय अर्जुन मुझे लांग कर आगे नहीं बढ़ सकते युद्धमान्यामी न संशय नो सहन मामती माम तुम वेला यदि वे मुझसे युद्ध करेंगे तो मैं उन्हें निस्संदेह मार गिराऊंगा जैसे महासागर अपनी तटभूमि को लाघ कर आगे नहीं बढ़ता उसी प्रकार वे भी मुझे लांघ नहीं सकते अद्यार्जुनम स गोविंदम मणिनम च वृकोधरम हन्याम श्रेष्ठा तथा शत्रु करणस्यान्यपनुयाहम आज मैं अर्जुन श्री कृष्ण और उस घमंडी भीमसेन को तथा बचे खुचे दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूं। तभी कर्ण के ऋण से मुक्त हो सकता हूं तत्वा कुरराजुरराज दुर्योधन की वह श्रेष्ठ सूरवीरों के योग्य बात सुनकर सारथी ने सोने के साजबाज से सजे हुए घोड़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया रथास्व नाग हिनास्त मार पंचाविशति साहसुद्धा मान्य नरेज उस समय रथों घोड़ों और हाथियों से रहित आपके केवल पच्चीस हजार पैदल सैनिक ही युद्ध के लिए डटे हुए थे तान भीमसेना संक्रुद्धो धृष्टुमश पार्शत मलेना चतुरंगेना नृत्या जघन तु उन सबको क्रोध में भरे हुए भीमसेन और द्रुपद कुमार ध्रिष्ठ ने अपनी चतुरी सेना द्वारा चारों ओर से घेरकर कर बाणों से मारना आरंभ किया प्रत्ययोध्यंत समीमसेनम सपाश तम पार्थ पार्षती वे भी सम्रांगण में भीमसेन और धृष्टुम्न का डटकर सामना करने लगे उनमें से कितने उस समय भीमसेन ऋण में कुपित हो उठे और तुरंत ही रथ से नीचे उतर कर हाथ में गदा ले वहां खड़े हुए पैदल सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। कुंती नंदन भीमसेन धर्म का पालन करने वाले थे इसलिए उन्होंने स्वयं रथ पर बैठकर कर भूमि पर खड़े हुए पैदल सैनिकों के साथ युद्ध नहीं किया उन्हें अपने बाहुबल का पूरा भरोसा था जात रूप पर महतिमान वे दंड पाणी यमराज के समान सुवर्ण जटित विशाल गदा हाथ में लेकर आपके समस्त सैनिकों का वध करने लगे पदा तीनोपि संतज अभ्य द्रम संख्य पतंगाज्वलनम यथा वे पैदल सैनिक भी अपने प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर उस युद्धस्थल स्थल में भीमसेन की ओर उसी प्रकार दौड़े जैसे पतंग आग पर टूट पड़ते हैं आसाध्य भीमसेनम तो संधा युद्ध दुर्मदा विनय सहसा भूत ग्राम इवांतकम जैसे प्राणियों के समुदाय यमराज को देखते ही प्राण त्याग देते हैं उसी प्रकार वे सैनिक भीमसेन से टक्कर लेकर नष्ट हो गए विचरण भीम गदा हस्तो महाबल पंचविशति साहसान समय हाथ में गदा लिए बाज के समान विचरते हुए महाबली भीमसेन ने आपके उन 25,000 सैनिकों को मार गिराया हवा तत्पुरुष पराक्रम धृष्टुम पुरस्कृत महाबल सत्य पराक्रमी महाबली भीमसेन उस पैदल सेना का संहार करके धृष्ट को आगे किए वहीं खड़े रहे धनंजय और रथान एक अभ्यवर्त वीरजवान माद्री पुत्रो तु दूसरी ओर पुत्र अर्जुन ने सेना पर आक्रमण किया माद्री कुमार नकुल नकुलहदे और सा, महारथी सातकी हर्ष में भरकर दुर्योधन की सेना का संहार करते हुए बड़े वेग से शकुनी पर टूट पड़े निहत्युद्धम अभुन्महत वे अपने पहने बाणों द्वारा उसके बहुत भुष से घुड़सवारों को मारकर तुरंत ही उसकी ओर भी दौड़े फिर तो वहाँ बड़ा भारी युद्ध होने लगा धनंजयोपिचा भेद्यनेकम तव प्रभु विस्तृत त्रिशूलोके सुब्यापत धनु प्रभो अर्जुन भी आपकी रथ सेना के समीप जाकर त्रिभुवन विख्यात गांधी धनुष की टंकार करने लगे कृष्ण सारथिमाया तृष्टवा श्वेत हम रथम अर्जुनम चाप्योद्धारम तदीया प्राद्रवन भयान श्री कृष्ण जिसके सारथी हैं उस श्वेत घोड़ वाले रथ और अर्जुन जैसे रथी योद्धा को आते देख आपके सैनिक भय से भागने लगे विप्रहेण रथाश्च परिकर्षिता पंच विंशति सहसा कालमारथन पदा तय बहुतों के रथ नष्ट हो गए और कितने ही बाणों की मार से अत्यंत घायल हो गए इस प्रकार पच्चीस हजार पैदल सैनिक काल के गाल में चले गए हत्वाता पुरुष व्याघ्र पंचालाना महारथ पुत्र पांचाल धृषुम नो महाम भीमसेनं पुरस्कृत न चिराद प्रत्यत महाधनुर्धर श्रीमान अमित्र गणतापनः पांचाल राजकुमार पांचाल महारथी और महामन पुरुषसिंह पुरुष उन पैदल सैनिकों का संहार करके भीमसेन को आगे किए शीघ्र ही वहां से दिखाई वहाँ दिखाई दिए वे महाधनुर तेजस्वी और शत्रु समूहों को संताप देने वाले हैं पारावत पारावतुम्न धृढ़ धृष्ट दुम्न के रथ के घोड़े कबूतर के समान रंग वाले थे उनकी ध्वजा पर कचनार के वृक्ष की को रण में उपस्थित आपके योद्धा भय से भाग खड़े हुए। गांधार राजम प्रत्येता पुत्र गराज सपने शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चला रहा था यशस्वी मादरी कुमार नकुल सहदेव और सात के तुरंत ही उसका पीछा करते दिखाई दिए नरे चेकिन शिखंडी और द्रौपदी के पांचों पुत्र आपकी विशाल सेना का विनाश करके शंख मजाने लगे ते सर्वे तावकान प्रे छ मुखान अभ्यवर्तन संरभान जीवा यथा उन सब ने आपके सैनिकों को पीठ दिखाकर भागते देख उनका उसी प्रकार पीछा किया जैसे सांड रोष में भरे हुए दूसरे सांडों को जीतकर उन्हें खदेड़ने लगते हैं सेना सेनावशेषम तम दृष्टवा तब सैन्य पांडव व्यवस्थित सभ्यसाचे चुक्रोध बलवान धनंजय धनंजयरथानेक अभ्यवर्त विज्यमान विस्तृत त्रेशलोकेिपद ग ऋव धनु नरेश्वर उस समय वहाँ खड़े हुए बलवान पराक्रमी सभ्यसाची पांडुपुत्र अर्जुन आपकी सेना का कुछ भाग अवशिष्ट देखकर कुपित हो उठे और अपने त्रिलोक विख्यात गांधी धनुष की तंकार करते हुए आपकी रथ सेना पर जा चढ़े तत एना सहसा समवात एनाथ न कि दृश्य उन्होंने अपने बाण समूहों द्वारा उन सबको सहसा आच्छादित कर दिया उस समय सब और अंधकार फैल गया अतः कुछ भी दिखाई नहीं देता था अंधकारी कृत लोके रजो भूते मही तले योधा सर्वे महाराज ताब का प्राध्रवन भयात महाराज इस प्रकार जब जगत में अंधेरा छा गया और भूतल पर धूल ही धूल उलने लगी तब आपके समस्त योद्धा भयभीत होकर भाग गए जमाने तो कुरराज विशा पतेन मुखाश्चित समुपाद्रवत ततो दुर्योधन सर्वान आजुहावाथ पांडवान युद्धाय भरत श्रेष्ठ देवानिवपुरा बलि प्रजानाथ आपकी सेना में भगदड़ मत जाने पर आपके पुत्र कुरुराज दुर्योधन ने अपने सामने खड़े हुए शत्रुओं पर धावा किया भरष्ट्रेट जैसे पूर्व काल में राजा बलि ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा था उसी प्रकार दुर्योधन ने भी समस्त पांडवों का युद्ध के लिए आह्वान किया था एनम अभिगर्जंत सहिता समुपा नाना शस्त्र भ्रत क्रुद्धा भर्स यो मुहरमुह नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए कुपित पांडव सैनिक एक साथ गर्जना करते हुए वहां दुर्योधन पर टूट पड़े और बारंबार उसे फटकारने लगे दुर्योधन ओप्यात तत्रि ततः क्रुद्ध सतसोत सहस तत्सैन्यम पांडव आनाम आमास सर्वत इस दुर्योधन को तनिक भी घबराहट नहीं हुई वह रणभूमि में कुपित हो शत्रु पक्ष के सैकड़ों और हजारों योद्धाओं का संहार करने लगा वह सब और घूम घूमकर पांडव सेना के साथ जूझ रहा था त्रादतम अवश्य पुत्र पांडवान राजन वह हम लोगों ने आपके पुत्र का यह अद्भुत पुरस्ार्थ देखा कि उसने अकेले ही रणभूमि एक साथ आए हुए समस्त पांडवों का सामना किया वतान राजेंद्र उस समय आपके बुद्धिमान पुत्र महामनस्पी दुर्योधन ने अपनी सेना को जब बहुत दुखी देखा तब उन सब को सुस्थिर करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा न तम देशम प्रपश्यामी यार्जता गता जत्र वै मोक्ष पांडवा किं गल्पम च बल में कृष्ण चृतवीक्षत अदय सर्वान्नि ध्रुव ही विजयो भवे योद्धाओं तुम भय से पीड़ित हो रहे हो परंतु मैं ऐसा कोई स्थान नहीं देखता जहां तुम भाग कर जाओ और वहां जाने पर तुम्हें पांडव पुत्र अर्जुन या भीमसेन से छुटकारा मिल जाए ऐसी दशा में तुम्हारे भागने से क्या लाभ है इन शत्रुओं के पास थोड़ी सी ही सेना बच गई है श्री कृष्ण और अर्जुन भी बहुत घायल हो चुके हैं अतः आज मैं इन सब लोगों को मार डालूँगा हमारी विजय अवश्य होगी विप्रयासु वो भिन्ना पांडवा कृतकिल्वान अनुसृत्या श्रेयांड सम यदि तुम अलग अलग होकर भागोगे तो पांडव तुम सब अपराधियों का पीछा करके तुम्हें मार डालेंगे ऐसी दशा में युद्ध में मारा जाना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है सुखम संग्रामिको मृत्यो छत्र धर्मेण युद्धता मृतो दुख कम न जानते क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने वाले वीरों की संग्राम में सुखपूर्वक मृत्यु होती है वहां मरे हुए को मृत्यु के दुख का अनुभव नहीं होता और परलोक में जाने पर उसे अच्छे सुख की प्राप्ति होती है श्रणुध्व क्षत्रिया यदा सूरम चीर च मारियंत यम कोन मूढ़ो न युद्धे त माद तुम जितने क्षत्रिवीर यहाँ आए हो सभी कान खोलकर सुन लो जब प्राणियों का अंत करने वाला यमराज सूरवीर और कायर दीनों को ही मार डालता है तब मेरे जैसा छत्ती व्रत का पालन करने वाला होकर भी कौन ऐसा मूर्ख होगा जो युद्ध नहीं करेगा द्विशतो भीमसेन स क्रुद्ध सतम पिता महेला चरितम न धर्मम हमारा शत्रु भीमसेन क्रोध में भरा हुआ है यदि भागोगे तो उसके वश में पड़ मारे जाओगे अतः अपने बाप दादों के द्वारा आचरण में लाए हुए क्षत्रिय धर्म का परित्याग न करो नमोस् पापिया क्षत्रिय पलायना युद्ध धर्म श्रेयो ही पंथा स्वर्ग से कौरवा अचरे न हता लोका सद्यो योधा सम कौरवीरों छत्र के लिए युद्ध से पीठ दिखाकर भागने से बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं है तथा युद्ध धर्म के पालन से बढ़कर दूसरा कोई स्वर्ग की प्राप्ति का कल्याणकारी मार्ग भी नहीं है अतः योद्धाओं तुम युद्ध में मारे जाकर शीघ्र ही उत्तम लोकों के सुख का अनुभव करो संजय एवं पुत्रे ते सर्वतो दिशा संजय कहते हैं महाराज आपका पुत्र इस प्रकार व्याख्यान देता ही रह गया किंतु अत्यंत घायल हुए सैनिक उसकी बात पर ध्यान दिए बिना ही संपूर्ण दिशाओं में भाग गए इति महाभारत महाभारती कर्णपर्वढ़ी कौरव सैन्य पलायन त्रिनवति तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कौरव सेना का पलायन विषयक तिरानबेवा अध्याय पूरा हुआ